नमस्कार आज 25 फरवरी दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है गीतार्थ संग्रह तृतीय अध्याय इसके अंतर्गत कर्मयोग इसका, कर्म इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल एक महत्वपूर्ण अध्याय है वर्णन एक ऐसा अध्याय है जहां हम अपने जीवन में जो वृत्ति कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं उनको करते हुए निश्चित ही योग मार्ग पर अग्रसर होते हैं इसके लिए हमें किसी विशेष साधन की या किसी विशेष परिस्थिति की किसी विशेष आसन की मुद्रा की वेशभूषा की कोई आवश्यकता नहीं कर्म योगी वो है जो अपने समस्त दैनन्दिन कर्म ठीक वैसे ही करता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है प्रतीत तो हमें वही होगा जो बाहरी प्रतीति है वो बिना परिवर्तन के होगी जैसे योगी भी भोजन करता है एक सामान्य व्यक्ति भी भोजन करता है एक दुराचारी भी भोजन करता है ये हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं जिन्हें सभी लोग कर्तव्य कर्मों को कमोपेश एक समान करते हैं तो कर्तव्य कर्म वो हों जो सभी लोगों के लिए आवश्यक है अब कर्तव्य जैसे हम समझ चुके हैं कि कई तरह के होते हैं एक तो हमारे वो कर्तव्य होते हैं जो हमारे दिन-दिन कर्म हैं जो हमको न तो पाप में ढकेलते हैं ना पुण्य में ढकेलते जो न तो पाप के श्रेणी में आते हैं न पुण्य की श्रेणी में आते वो हमारे दिन-दिन कर्म हैं लेकिन जब हम कर्म किसी प्रयोजन से करते हैं तो हमें किसी न किसी श्रेणी में खड़ा कर देते हैं और वो प्रयोजन वही महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रयोजन से कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण इस कर्म में बड़ी अच्छी कुशलता सिखाते हैं क्योंकि उनके भगवान ने जो बात कही है वो अर्जुन के या संसार के प्रश्न के उत्तर में कही है। क्योंकि सब संसार का मति भ्रमित था कि जब आप कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करना जब कर्म फल त्यागना है तो कर्म ही को क्यों नहीं त्याग दिया जाए तो ना तो कर्म रहेगा ना फल रहेगा अब जब कहते हैं कि फसल काटनी नहीं है तो फिर बीज बो के जाए जा, क्यों खेती क्यों करें प्रश्न बिल्कुल वाजिब है एक सामान्य बुद्धि से यही लगता है कि जब उनको फसल काटने जाना ही नहीं है तो बीज बो के उसको फसल उगाने की जेहमत क्यों करें क्यों मेहनत करें ये प्रश्न स्वाभाविक था भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करे भी कर तो तुम एक क्षण भी रह नहीं सकते क्योंकि प्रजापति ने तुम्हारा जन्म ही कर्म सहित बनाया है। इस सृष्टि की रचना कर्म सहित करी जैसा कि हमने पिछली बार बात करी थी कि प्रजापति ने कहा था कि तुम कर्म से ही उत्पन्न होगे, कर्म से ही वृद्धि को प्राप्त हो कर्म से ही बंद हो और कर्म से ही मुक्त होगे। गए यानी कर्म ही तुम्हारे लिए इस संसार में बंधन का भी कारण होगा मुक्ति का भी कारण होगा वृद्धि का भी कारण होगा और नाश का भी कारण होगा यानी कर्म से ही सृष्टि चलती है उसी से पोषित होती है जन्म लेती है उसी से समाप्त होती है यानी कर्म से तुम क्षणभर भी मुक्त नहीं रह सकते <coughs> अब जब हम समझते हैं कि हम कर्म करते हैं तो हम कर्म से बंध जाते हैं। जब हम समझते हैं कि ये प्रकृति कर्म करती है तो हम उस कर्म से अछूते रह जाते हैं। बात बड़ी अजीब सी भी लगती है और गहराई से सोचने पर हमको अपने हृदय में एक बहुत आनंद स्थिरता प्रसन्नता भी पैदा करती है कि एक ही कर्म को अलग अलग तरह से किया जा सकता एक ही कर्म को हम अपना काम समझकर कर सकते हैं या भगवान का काम समझकर कर सकते हैं वो कहते हैं कि कर्म से बचना है तो कर्म मुझे समर्पित कर दें तो परमेश्वर को समर्पित करना आसान नहीं, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अहंता है इससे शरीर के प्रति अहंता है जब तक हमारे अपनों के प्रति अहंता है मोह है तब तक कर्म को परमेश्वर को समर्पित करना आसान नहीं हम परमेश्वर को क्यों नहीं समर्पित कर पाते है? क्योंकि हम मानते हैं कि हम करता है हम कर रहे हैं ये हमारा पाखंड है अहंकार है अभिमान है और यही हमारे कर्मों के फल फलकाजनक है अगर हम कितनी ही बार ये बातें कर चुके हैं लेकिन चूँकि उनका महत्व कम नहीं होता इसलिए वो बातें कभी कभी हमको पुनःपुनर करना पड़ता है कि जब हम कोई काम करते हैं किसी का सामान लेकर जाते हैं अपने मालिक का और किसी को देखे आते हैं तो उसे हमें कुछ सरोकार नहीं होता पोस्टमैन आपके लिए कुछ सामान लेके आता है उसको कोई सरोकार नहीं है उसमें क्या है एक डिलीवरी बॉय आता है वो आप अमेजोन से सामान ले कर आया है चाहे वो स्विगी से सामान लेके आया है उससे उसको कोई सरोकार नहीं कि इसमें क्या है उसका सरोकार है अपनी ड्यूटी बजाने से कि ये मेरा काम हो दस्खत कर दो सामान मिल गया मेरा काम छुट्टी क्योंकि वो उस कर्म को अपने मालिक का काम समझता है हम जाते हैं हमारा पुराना पैसा वसूल करना है हम जाते हैं हम सोचते हैं इससे रिश्ते सुधार लो कल जाके काम में आएगा हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो 10 पाँच लोगों से ज़रा संबंध सुधारना पड़ेंगे पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ाना पड़ेगी पैसे वालों से रिश्ते जोड़ना पड़ेंगे तब हमारा प्रोजेक्ट बनेगा तो ऐसी स्थिति में हम अपने कर्मफल को आमंत्रित करें क्योंकि वो हम मालिक का काम नहीं कर रहे हम समझते हैं हमारा काम है हम समझते हैं कि हम उन्नति करेंगे हम समझते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे हम समझते हैं कि हम प्रतिष्ठा पैदा करेंगे हम समझते हैं कि ये हमारा काम है और जब जब हम अपना काम समझेंगे तब तक हम उस फल के लिए जिम्मेदार होंगे और जब जब हम फल के लिए जिम्मेदार होंगे तब तक ये जन्म हमारा परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य जन्म में जो एक पुरुषार्थ है वो परमार्थ की प्राप्ति परमार्थ का मतलब होता है सर्वोत्तम धन की प्राप्ति परम मैंने सर्वोत्तम धन अर्थ उसकी प्राप्ति और सर्वोत्तम धन है जो वो है वो आत्मबोध है अपनी आत्मा में रंगने की क्षमता उस आनंद की पहचान और उस आनंद को जीने का आपका जो नैसर्गिक अधिकार है उसको प्राप्त करना ही मनुष्य का सर्वोत्तम पुरुषार्थ है तो उस पुरुषार्थ को प्राप्त करना तभी संभव है जब हम ये मालिक का काम समझकर काम करें कि परमेश्वर का काम है इसका हमको करना है बारीक फर्क है काम करता हुआ तो दोनों दिखेंगे योगी भी और एक सामान्य अज्ञानी भी दोनों हमको ऐसे ही दिखेंगे कि काम कर रहे हैं लेकिन वो काम करने के पीछे जो हमारा प्रयोजन है जो भावना है इंटेंशन है वो हम दोनों की अलग अलग है त्रिगुणात्मक प्रकृति हमारे को काम में धकेलती है यानी जबरन हम काम में धकेल दिए जाते हैं। अब इससे हमारे को कोई मुक्ति नहीं है कृष्ण बड़ी अच्छी तरह से रहस्य समझाते हैं इन बातों को कि जब कोई त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन काम करता है तो वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता वो जो प्रकृति आपको जिस काम में नियुक्त करती है तुमको जबरन बलात् मजबूरन वो काम करना पड़ता है लेकिन जो कर्म का संग है वो बंधनकारक है कर्म का संग और असंग समझने के लिए बहुत सरल भी है और करने के लिए बहुत कठिन भी है सरल इसलिए है कि बात सीधी सी है जब हम कहेंगे कि काम मैं कर रहा हूं तो कर्म का संग है जब हम कहेंगे कि प्रकृति कर रही है तो कर्म का असंग है वहां पर कहते हैं भगवान कि जो योगी है वो सोचता है कि ये इंद्रियों का काम कर्म करने का है जितनी कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन का कर रही है तो ये अपने अपने काम करने दो मैं इससे निष्प्रह हूं अलग इनसे परे हूं है ना? कर्म मैं नहीं कर रहा ये त्रिगुणात्मक प्रकृति इन इंद्रियों से काम करा रही है इन इंद्रियों को अगर मैं बलात रोकूं कि काम मत करो जैसा पिछली बार भी हमने समझा था और दूसरे अध्याय में भी भगवान ने समझाया था कि इंद्रियों को सुखाने से कर्म फल से मुक्ति नहीं हम कह देंगे कि बिल्कुल नहीं मैं तो ये, ये नहीं देखूंगा ये नहीं सुनूंगा ये नहीं छूँगा ये, ये नहीं करूंगा वहाँ नहीं जाऊँगा इस तरीके से आप बलात् आप अगर इंद्रियों को रोकते हो तो उससे कोई बहुत अच्छा कोई फल सिद्ध होने वाला नहीं है आपका क्योंकि इस कर्म के जो प्रभाव हैं आपके मन पर उनसे इस तरह से मुक्ति नहीं हो पाएगी जैसे आपको रखो भोजन रखा है भूख लगे हम नहीं खाऊंगा इससे आपकी भूख शांत नहीं हो जाएगी और न वो खाने की इच्छा शांत हो जाएगी खाने की इच्छा फिर भी रहेगी वरण उल्टे वो इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी हमारे उस भोजन के प्रति हमारा आकर्षण और ज़्यादा हो जाएगा कि जब हम ज़रदस्ती नहीं खाएंगे हम जबरदस्ती जागेंगे तो निंद्रा के प्रति आकर्षण और बढ़ जाएगा कि हमको सोना है अगर हम इसको सहजता से जिएंगे जीवन ये सहजता से जीने की प्रवृत्ति परमेश्वर कृष्ण सिखाते हैं कि अगर हम इस जीवन को सहजता से जिएंगे कि जो इंद्रियां हैं अपना काम कर रही हैं वो करें जो हमें नैसर्गिक रूप से हमारी कर्तव्य प्राप्ति हुई है उन कर्तव्यों को हम करते चलें और उनको करते हुए हमारे पीछे हृदय में भावना परिणाम की भी न हो क्योंकि अगर हमारे हृदय में संग होगा कि मैं कर रहा हूं तो फिर मैं उस फसल को काटने के प्रति जिम्मेदार भी होऊंगा लेकिन अगर मुझे लगेगा कि प्रकृति कर रही है तो उसके फल की जिम्मेदारी भी प्रकृति की तो यहां पर त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो हमको कर्म में उलझाती है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है कि तीन गुण सतत मनुष्य के मस्तिष्क पर छाया होता है एक प्रकार से कह है सकते हैं कि हमारा जो रथ है जिसमें हम सवार हैं उसमें तीन रथवान बैठे कभी ये डोर संभाल लेता है कभी वो डोर संभाल लेता है कभी वो डोर सम्भाल लेता है और कभी कभी एक से अधिक मिलकर डोर संभाल लेते हैं। इसलिए अब जब हम जो कर्म करते हैं जो हमारा कर्म का रथ है जो संसार में चलता है क्योंकि उसके बिगैर काम चलता ही नहीं क्योंकि क्षण भर भी हम बिना कर्म के तो रहते ही नहीं इसलिए जो कर्म का जो रथ है वो तीन में से कोई ना कोई गुण लगातार संभालता है जब वो सत्व तत्वगुणी रथ को संभालता है तो सत्वगुण की दिशा में हमारा रथ जाता है उस तत्वगुण की दिशा में हम अच्छे काम करने की सोचते हैं पुण्य कमाने की सोचते हैं स्वर्ग प्राप्ति की सोचते हैं सत्कर्म करते हैं अनुष्ठान करते हैं और बहुत सारे अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयास करते हैं दूसरे स्थान पर रजोगुण आता है जब रजोगुण आता है तो हम व्यापार व्यवसाय कृषि अपनी उन्नति मकान दुकान जायदाद इनके बारे में सोचते हैं अपनी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इस सब ऊंचाइयों के बारे में सोचते हैं ये रजोगुण में होता है रजोगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से राजा प्रजा को चलाता है जैसे राजा शासन चलाता है उसमें वो इन्वेस्ट करता है और उनसे कर लेता है तो कर लेता है और उनके ही लिए वो खर्चा करता है ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ इन्वेस्ट करें और हम उससे वापस कुछ अधिक कमाएँ इस तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीमेंट्स करते हैं तो फिर ये रजोगुण के अधीन हो जाता है और तमोगुण के अधीन वो सब होता है जो हम पाप कर्म करते हैं जो बुरे कर्म करते हैं जो समाज के खिलाफ काम करते हैं तो यहाँ पर भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि यह है भगवान ये कर्म में हम कैसे धकेल दिए जाते हैं क्या हमारा कोई नैसर्गिक कर्म भी है तो भगवान कहते हैं कि तुम सब नैसर्गिक रूप से स्वधर्म को लेकर उत्पन्न हुए कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वधर्म के साथ उत्पन्न नहीं है यानी हम सब अपना स्वधर्म लेकर पैदा हुए हैं अब स्वधर्म क्या है हम जहाँ भी उत्पन्न होते हैं हमारे हाथ में आज तो नहीं है कि हम कहाँ उत्पन्न ये हम तो जो कर्म किए थे उसके अधीन आज उन कर्मों के अधीन हैं उन गुणों के अधीन है क्योंकि हमने पुराने जन्मों में जो कर्म किए थे उसके अनुसार वर्तमान जन्म मिला है लेकिन वर्तमान जन्म में हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमारी मर्जी से हम माँ बाप चुन लें मर्जी से परिवार चुन लें ये मर्जी थी वो तो समय बीत चुका है आज भी है आगे के लिए कि हम आगे के लिए क्या चुनना चाहते हैं लेकिन अगर हम सच माने कृष्ण की तो आगे के लिए हम सिर्फ कृष्ण को ही चुनना चाहते हैं अब हम और कोई परिवार नहीं चुनना चाहते हैं और कोई जीवन नहीं चुनना चाहते लेकिन अब जो ये जीवन है इस जीवन में किसी भी प्रकार का चुनने का अधिकार हमारा नहीं है दूसरी बात तो हमारे पास कुछ न कुछ नैसर्गिक रूप से ज़िम्मेदारी आएगी हम व्यापारी के घर पैदा हो सकते हैं हम कसाई के घर पैदा हो सकते हैं हम किसी ब्राह्मण के घर पैदा हो सकते हैं हम कथावाचक के घर पैदा हो सकते हैं या कई तरह के हमारे परिवार हो सकते हैं उसके अलावा नैसर्गिक रूप से हमारी रुचियां होती उन रुचियों को हम विकसित कर सकते हैं उन रुचियों पर हमारा कोई आधारभूत अधिकार नहीं हम रुचियों को ज़बरदस्ती बदल दें इसलिए वो रुचियाँ वो उपलब्ध अवसर वो परिवार जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं इन पर हमारा कोई अधिकार ये हमारे स्वधर्म है अब हमको जो मिलता है तो कभी कभी हम उसे विद्रोह करना चाहते हैं कि हम कृषक के घर पैदा हुए लेकिन हमको कृषि नहीं करना इसलिए नहीं कि वहां धन नहीं है या यश नहीं है या सुविधा नहीं है या सफलता नहीं है वरना इसलिए कि हम और लोगों को देख कि वो जो कृषि नहीं कर रहे हैं वो फलाना व्यवसाय कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं तो इसको कहते हैं कि दूसरों के धर्म को देखकर कर अपनी राह तय करना कृष्ण इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं ये गलत है दूसरों को देखकर आप अपने राह मत तय करो आप स्वधर्म को छोड़कर कभी सुखी नहीं रह सकते स्वधर्म वो नैसर्गिक रास्ता है जो आपको मिला है इसकी व्याख्याएं बहुत गलतसलत भी हुई हैं लेकिन उन गलतसलत व्याख्याओं के बनस्बत हम अपनी एक सीधी सरल व्याख्या को समझें कि अपने अंतरात्मा से पूछें कि जहां हम सुख शांति से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे जहां प्रसन्न भी रह सकेंगे और ईश्वर आराधना के लिए समय भी निकाल सकेंगे ध्यान भी कर सकेंगे योग भी कर सकेंगे और अंतर यात्रा पर जाने की तैयारी भी कर सकेंगे और उस अंतर यात्रा को कर भी सकेंगे कभी कभी हम अति महत्वाकांक्षा में स्वधर्म छोड़कर जब दूसरी दिशा में जाते हैं तो कभी कभी हमारे पास सिवाय संसार की दौड़ के कुछ भी नहीं बच पाता एक ही चीज़ बचती है कि संसार की दिशा में दौड़ते चले जाओ ना हमें आप स्वधर्म के लिए समय है न स्वजनों के लिए समय है ना अपने परिवार के लिए समय है ना किसी पुरुषार्थ के लिए समय है और ना हमारे पास अब कोई रुचि रह गई कि हम ईश्वर की तरफ अग्रसर हो सकें इसलिए जो स्वधर्म में हैं वो ज़्यादा आनंद में हैं और उस आनंद में परमेश्वर का कहना है कि उसी आनंद में तुम अपने जीवन की यात्रा की कुंजी को खोजो क्यों कहते हैं ऐसा क्योंकि जो संसार की वृत्तियाँ हैं जिसके द्वारा तुम्हारा पेट पाला जाएगा जिसके द्वारा तुम्हारी इज्जत होगी जिसके द्वारा तुम अपना शरीर का पालन परिवार का पालन करोगे उसका उपयोग परमार्थ को पाने के सिवा और कुछ भी नहीं अगर हम कहें कि हमारे को भोजन अच्छा मिल रहा है कपड़े लत्ते मिल रहे हैं परिवार को पालन करने की सुविधा है घर का मकान है तो इसके बाद अगर हमारी प्रवृत्ति उसके बावजूद दौड़ लगाने की होगी तो फिर निश्चित रूप से हमारे पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं बचेगी कि हम पुरुषार्थ कर सकें तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने स्वधर्म में रहकर उस संतोषपूर्ण अपनी प्रतीीक्षा से कि जो मुझे मिल रहा है अपने को घर परिवार पालने के लिए जो पर्याप्त मिल रहा है उसके बाद कम से कम हम आनंद से संतोष से परमेश्वर का स्मरण कर सकें उस स्थिति के लिए स्वधर्म का पालन करने के लिए क्योंकि अन्यथा तो कभी कहीं उस दौड़ का अंत ही नहीं हम शिव दर्शन में कई बार समझ चुके हैं कि परिधियाँ कितनी भी हो सकती हैं केंद्र एक ही होता है एक केंद्र है उसके बाहर एक परिधि है अगर आदमी परिधि की यात्रा करेगा तो, तो परिधि तो पहुँचते पहुँचते उसे देखेगा अभी एक बड़ी और परिधि है फिर उस परिधि की यात्रा करेगा तो उसको लगेगा नहीं उससे बड़ी परिधि है और, और इन परिधियों की यात्रा करते करते उसका जीवन समाप्त हो जाता है और उसकी अधूरी वासना रह जाती है कि एक और परिधि दिख रही है वहां तक जाने की और वो अगले जन्म में फिर उसकी दौड़ चालू हो जाती है वो परिधियों उसकी लेकिन अगर आपकी दौड़ केंद्र की ओर है तो मुझे केंद्र परमेश्वर है परिधि संसार है अगर केंद्र की ओर हमारी दौड़ है तो वो अगर अधूरी भी रह जाती है तो भगवान कृष्ण अभी आगे बताएंगे कि उस योग भ्रष्ट की किसी भी तरह से उस योग भ्रष्ट का नाश नहीं होता उसे मैं फिर श्रीमान के घर में जन्म दूंगा और उसकी वो यात्रा केंद्र की ओर आने की यानी मेरी ओर आने की जारी रहेगी तो भगवान कृष्ण ने आश्वासन देंगे आगे इसलिए वो कहते हैं कि स्वधर्म में संतुष्ट रहो स्वधर्म को पालते रहो और स्वधर्म से अच्छा तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है उसके बाद वो कहते हैं कि अगर सब स्वधर्म आपका नैसर्गिक है कुदरती है प्रकृति है और आपके हृदय पर उसकी स्थाई छाप है क्योंकि आप उसी माहौल में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं तो फिर हे कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि फिर हम पाप में क्यों पड़ जाते हैं कि अगर सबको स्वधर्म के साथ ही पैदा होता है इंसान तो फिर ऐसा क्या है कि हम उसके बाद पाप में घुस जाते हैं। पाप में घुसने का क्या कारण वो बताते हैं कि स्वधर्म तो एक मशाल की तरफ जिससे आत्मा एक प्रकाश है लेकिन इस प्रकाश पर आवरण हो जाता है और उस आवरण के कारण वो प्रकाश मध्यम पड़ जाता है इस मध्यम पड़ने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता जैसे बादलों से सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता कितने भी बादलों आपके पास प्रकाश नहीं आएगा नहीं सूरज का कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज तो अपनी जगह वैसे ही चमकता रहता है ऐसे ही आत्मा के प्रकाश को उस आवरण से कुछ लेना देना नहीं यहाँ पर उन्होंने बताया कि दर्पण पर जैसे धूल का आवरण हो जाता है अग्नि पर धूम्र का आवरण हो जाता है भ्रूण पर गर्भ का आवरण होता है वैसे ही आत्मा पर काम और क्रोध का आवरण हो जाता है कामना और क्रोध ये दो चीज़ें आत्मा के आनंद को आवृत्त कर लेती आत्मा के प्रकाश को आवृत्त कर लेती है तो भगवान बतलाते हैं कि ये दो ही चीजें हैं जो मनुष्य को पाप में धकेलती हैं और क्या करती है वो उसकी समस्त उम्मीदें समाप्त कर देती है ये कितना बड़ा वक्तव्य है वो कहते हैं कि काम और क्रोध मनुष्य की समस्त उम्मीदें खत्म कर देते इस वक्तव्य क्या मतलब मनुष्य की एक ही तो उम्मीद है परमार्थ एक ही तो उम्मीद है कि भगवान कृष्ण से अभिन्न होने की कि उसमें समा जाने की और उस एकमात्र उम्मीद को यह समाप्त कर देते ये कहां से जन्म लेता है ये रजोगुण से कामनाएं जन्म लेती रजोगुण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं क्यों उत्पन्न होती रजोगुण वो है जो हम चाहते हैं कि हम संसारिक उन्नति को प्राप्त हों चाहे हमारे पास कितना भी हो हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं हम इतना हो सकता है कि हमारे कई जन्म तक कई पीढ़ियों तक भी खाया पिया जा सके फिर भी हम उसको और उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते हैं हम असंतुष्ट सदा बने रहते हैं यही रजोगुण का गुण है रजोगुण कैसा है कि वो सदा आपको असंतुष्ट रखता है रजोगुण कभी संतुष्ट नहीं होने देता सत्वगुण में संतोष है रजोगुण में असंतोष है और तमोगुण में क्रोध है तो यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कामना की तो कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है कामना बिना क्रोध के नहीं रहती ये दोनों का चोली दामन का साथ है कामना और क्रोध दोनों सदैव भगवान कृष्ण कहते हैं कि सदैव एक दूसरे के पृष्ठ में रहते हैं कामना के पीछे क्रोध छिपा है और क्रोध के पीछे कामना छिपी है अगर कामना नहीं हो तो क्रोध नहीं आएगा आप चाहोगे कि ऐसा हो एक आग्रह होता है जब वो आग्रह पूर्ण नहीं होता तो क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो फिर नई कामनाएँ जन्म लेती है और नई कामनाएं कैसी होती हैं प्रतिकार की कामनाएं है होती हैं कि जैसे मेरी इच्छा है कि मैं ज़मीन पर मकान बनाऊं ये जब जमीन मेरी नहीं है तो मैं हड़पना चाहूँगा फिर उसमें हड़प के मैंने ज़मीन बनाई तो फिर उसमें और विघ्न आएंगे तो जो विघ्न डालेगा उसके प्रति प्रतिकार होगा इस तरीका से वो तमोगुण में बदल जाता है ये रजोगुण से काम क्रोध तमोगुण तक खींच के ले जाते हैं और तमोगुण आपको जन्म क्योंकि तमोगुण से जो हम क्रियाएं करेंगे आप वो क्रियाएं पापपूर्ण पूर्ण होती हैं सतोगगुण से सुख मिलता है रजोगुण से दुख मिलता है और तमोगुण से मात्र इंसान मोह में गिरता है मोह का मतलब होता है अज्ञान आध्यात्म में मोह और अज्ञान पर्यायवाची शब्द है जो मोह में है वो अज्ञानी है और जो अज्ञानी है वो मोह में है इसलिए वो मोह में गिर जाता है मोह एक ऐसा आंधा कुआ है जिसमें मनुष्य जान बूझ कर कूदता है अब वो बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं भगवान कृष्ण कि ये तीनों कहाँ रहते हैं ये इंद्रिया मन और बुद्धि इसके आसन है काम और क्रोध के आसन इंद्रिया मन और बुद्धि है इनमें ये अवस्थित रहता है अब ये उसका जन्म कैसा होता है अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होता है तो भगवान बताते हैं कि जब हम सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों से इस संसार को देखते तो जब संसार की ओर देखते हैं और हमें जब कोई अवांछित दिखाई देता है अवांछित है ना जो हमारी इच्छाओं के खिलाफ हमारी उम्मीदों के खिलाफ हो या हमारे सांसारिक प्रगति को रोकता हो तो हमारी सबसे पहले आंखों में क्रोध आता है तो क्रोध का जन्म होता है ज्ञानेंद्रियों में अगर हमने कोई बात ऐसी सुनी कि जो जो हमको लगता है कि हमारी सांसारिक प्रकृति में बाधा है या हमारी जो सांसारिक दौड़ है उसमें बाधा है या हमने जो इन्वेस्ट किया है जो लगाया है पैसा वापस लौटने में बाधा पैदा करने वाली बात है तो फिर हमारे कान से क्रोध शुरू होता है इसलिए हमारी ज्ञानेंद्रियां सबसे, तो सबसे पहले क्रोध का सामना करती हैं यानी क्रोध सबसे पहले हमारी ज्ञानेन्द्रियों में आता है उस मन विषयों से वो इंद्रियों में आता है इंद्रियों से मन में जाता है मन से वो बुद्धि में जाता है और वो आत्मा पर फिर आवरण के रूप में स्थिर हो जाता है इस तरह से हमारा आत्मा का जो आनंद है आवृत्त तो हो जाता है छिप जाता है जिस तरीके से अपन बताएं कि दर्पण पर धूल भ्रूण पर गर्भ का आवरण होता ऐसे ही आत्मा पर हमारे क्रोध और काम का आवरण काम से मतलब होता है हमारी कामनाएं जो दुष्पूर हैं अपूर्णीय हैं जिनको कभी भी पूरा करना संभव नहीं है यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कामनाओं के बारे में कि हम अग्नि को ईंधन से तृप्त करना चाहते हैं तो जितना हम उसको तृप्त करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा अतृप्त होती जाती है आँख में तुम घी डालो तो और ज़्यादा भड़केगी उसको और ज़्यादा घींचे आप आप जितना और ज़्यादा घी डालोगे तो उसको और ज़्यादा घी चाहिए यानी उसकी अग्नि को आप ईंधन से तृप्त नहीं कर सकते तो फिर तक किस चीज़ से कर सकते और ये अज्ञान का आवरण क्या क्या करता है इसके बारे में भगवान अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये आत्मा पर पड़ने वाला आवरण ये हमारे ज्ञान को हर लेता है हमारे विवेक को हर लेता है मनुष्य के जीवन में एक विवेक होता है भले बुरे की पहचान होती है विवेक का मतलब क्या है साधारण विवेक हम सबको होता है गाय को भी होता है सामने आपने घास रखी है और पत्थर रखे तो पत्थर नहीं खाएगी वो घास खाएगी वो छाट लगेगी घास मेरे काम किए पत्थर काम का नहीं है तो ये हमारे जीवन के आधारभूत विवेक तो सबके पास हैं लेकिन मनुष्य के पास एक विशिष्ट विवेक है वो भले को समझता है बुरे को समझता है सत्कर्म को और दुष्कर्म के बीच का फर्क समझता है ये ऐसा कोई नहीं है जो नहीं समझता जिसके पास भी एक सामान्य बुद्धि है वो समझता है कि दुष्कर्म क्या है सत्कर्म क्या है परमेश्वरी कर्म क्या है राक्षसी कर्म क्या है इनके भेद को समझता है तो ये जो है समझना ये भी स्वधर्म है क्योंकि मनुष्य जानता है कि ये मेरा धर्म है क्योंकि मुझे ये करना है और ये नहीं करना ये स्वधर्म का हिस्सा है हम उस स्वधर्म के हिस्से को छोड़ देते हैं बोलते ये नहीं करना चाहिए लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि हमारा जो रजोगुण है वो हमको उकसाता है कि ये करो तभी जाके उन्नति होगी तो फिर हम उस सत्य गुण को एक तरफ कर देते हैं कि तो तुम पीछे की सीट पे जाके बैठो अभी रथ हम हाँकेंगे तो वो बेचारा बहुत सज्जन इंसान है वो पीछे जाके बैठ जाता है तुम हाँ को इस तरह से हमारी आत्मा पर क्रोध का पाप का मोह का आवरण चढ़ जाता है और यही हमारे संग जाता है ये आवरण कई जन्मों तक आपकी आत्मा को आगे बढ़ाता चला जाता है ये आवरण कभी भी समाप्त नहीं होता जब तक कि ये निसंग नहीं हो जाता आत्मा से ये आवरण निसंग नहीं हो जाता है यानी अब इस निससंग को कैसे किया जाए भगवान उसका भी रास्ता समझाते हैं कि ये आवरण को समाप्त करने का क्या तरीका कहते हैं कि जैसे अंधेरे को हम बाहर करने के लिए प्रकाश करते हैं वैसे ही इस आत्मा के आवरण को हटाने के लिए सबसे पहले तुम मेरी ओर आओ मेरा ध्यान करो भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान करो मेरी ओर आओ तो सबसे पहले तो हमको जो संसार की ओर का आकर्षण है वो कम और परमेश्वर की ओर का आकर्षण बढ़ने लगेगा सबसे पहली बात फिर उसके बाद हमारा ये विचार हो सतत कि ये जो सर कर्म कर रहे हैं ये प्रकृति करवा रही है मैं इससे निसंग हूँ तीसरी बात जब हम कोई कार्य अपनी नेचुरल करें अपनी प्राकृतिक ड्यूटी से जैसे आपकी पत्नी बीमार है आप इलाज कराने जा रहे हैं बच्चा बीमार है उसका इलाज कराने जा रहे हैं या कोई मुकदमा आप पर किसी ने करा उसको लड़ने जा रहे हैं या किसी ने आपके मकान पर अधिकार जब ताया है और उसको हटाने जा रहे हैं तो ऐसे बहुत से आपके पास मौके आएँगे जिस समय आप किसी न किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा इस बात की चिंता सदैव हमारे को खाती रहती है कि क्या होगा उस कर्म का परिणाम क्या होगा उस चिंता को परमेश्वर पर समर्पित करूँ कि जो होगा वो परमेश्वर की इच्छा से होगा और परमेश्वर की इच्छा मेरे कर्मों के अधीन है तो हमको इस चिंता को परमेश्वर पर छोड़ देना क्या होगा फिर जब योगी इस तरह से निसंग होकर बिना कर्मफल का की इच्छा करे, जब वो कर्म करेगा तो वो कर्म ईश्वरी कर्म हो जाता योगी भी कर्म करता है तो योगी का कर्म कैसा होता है कि वो किसी कर्म-फल के प्रति उसका आग्रह नहीं होता कि ऐसा ही होना चाहिए कर्मों-फल के प्रति हमारा आग्रह होता है जैसे हमने परिषद हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते कि हम फैल हो जाएंगे प्रयास बहुत अच्छा करो और उसके बाद जो होना है उसके प्रति हम उदासीन रहें क्योंकि तो फल हमारे हाथ में यूँ भी नहीं है तो धीरे धीरे हमारे आत्मा का जो आवरण है वो विगलित होने लगता है भगवान कहते हैं कि इसके साथ में आत्मा निसंग होने लगती है जैसे जैसे हम कर्म को परमेश्वर को समर्पित करते चले जाते हैं तो वहाँ पर वो जो काम क्रोध का आवरण है जो पाप कर्मों का आवरण है वो आत्मा पर जो आवृत्त है वो आवरण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जब तक हम इसको संभालने लगते हैं तो पाप को जन्म देता है और वो हमारी इंद्रियों को हर लेता है इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लेता है मन को बुद्धि को क्रोध अपने कब्जे में कर लेता है और वो हमारे जीवन का महाशत्र क्योंकि उस जीवन के समस्त उम्मीदों को वो समाप्त कर देता है अब यहाँ पर काम क्रोध का पोषण कौन करता है जैसे आँखों से कानों से निकला यहाँ से जाएगा एक कहाँ पर मन मन से बुद्धि में जाएगा और बुद्धि से आत्मा तक चला जाएगा उस पर अहंकार पैदा करेगा तो इसका पोषण कौन करता है हमारा दम्भ कि हम इस परिवार के हैं हम इस खानदान के हैं हम इस कुल के हैं तो ये जो हमारे अष्टपाश बताए गए दर्शन इन पाशों के कारण हम उसका पोषण करते उस दम में सबसे बड़ी अजीब बात क्या है इसमें काम क्रोध की कि ये मन में सुखाभास पैदा करता है ऐसा लगता है कि ये काम और क्रोध हमको सुख देंगे ऐसा मन में जैसे ही प्रवेश करते हैं इनका एक सबसे बड़ा गुण है कि ये सुख का मिथ्या आभास देता है ऐसा लगता है कि इसकी वजह से सुख मिलेगा जब एक अहंकारी व्यक्ति जिसको अपने परिवार का धन का प्रतिष्ठा का या राजनीतिक पहुंच का घमंड है उस व्यक्ति के सामने जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को वो पक्का नकार देगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे आपको कई लोग मिलेंगे जब आप कुछ भी उनसे कहोगे ऐसा करना चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं हम आपको बताएंगे कैसा करना चाहिए मालूम क्योंकि उनके हृदय में एक घमंड है वो किसी की सलाह ले नहीं सकते वो मात्र सलाह दे सकते तो ये जो अहंकार है वो इसका पोषक है इसको काम क्रोध का पोषक है इससे वो उद्दंडता पैदा करता है अब काम क्रोध जब पोषित होते हैं तो उद्दंडता पैदा करता हैं और जीवन में उद्दंडता से ज़्यादा बड़ा कोई कर्मफल देने वाला नहीं है उद्दंडता से हम समस्त दुष्कर्मों के भाग्य हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर जाने के समस्त रास्ते अवरुद्ध से प्रतीत होने लगते हैं तो उस समय हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता प्रतीत नहीं होता कि जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता हो इस तरह से हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं बुद्धि नष्ट हो जाती है कर्म हमारे विरुद्ध हो जाते हैं और जीवन हमारा नष्ट हो जाता है अब इसका उपाय अंतिम उपाय है जो सर्वोत्तम उपाय है भगवान कृष्ण ने बताया है। वो है विश्वाहंता विश्व अहंता योग या जब मैं ये जानूँ कि समस्त सृष्टि मेरा ही विकास समस्त सृष्टि में सिवा मेरे और कुछ भी नहीं है मैं हूँ और यह सृष्टि है तो समस्त सृष्टि मेरा ही रूप है तो फिर मैं मेरे ही रूप पर किसी भी तरह से ना तो कभी मोहित होंगा ना कभी विरोधी होंगा ना कभी मुझे कुछ पाने की चाह रहेगी कर्मफलों से पूर्ण मुक्ति कि मैं ही यह समस्त सृष्टि हूँ इसी भावना से जब भावना को हम हाँ कहते हैं कृष्णो अहम या शिवोहम अहम ब्रह्माष्टमी इस तरह से जब हम कहते हैं तो वो भावना होती है कि ये समस्त सृष्टि मैं ही हूँ कौन बोलता है ये आपकी आत्मा की आवाज़ यह आपकी आत्मा की आवाज़ है अगर ये आवाज़ आपके आत्मा के बजाय अगर आपके चित्त से आ रही है आपके मन से आ रही है बुद्धि से आ रही है आपके अहंकार से आ रही है तो ये आत्मा की आवाज़ नहीं है भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि अगर ये आवाज़ चित्त से आ रही है तो तुम्हें जूते पड़ेंगे जैसे तुम बोलोगे मैं शिव हूँ तो लोग तुमको मारेंगे लेकिन अगर ये आत्मा से आ रही है तो ये आवाज़ कभी जबान से नहीं निकलेगी ये आपके पूरे व्यक्तित्व से निकलेगी ये बात कभी जुबान पे नहीं आएगी कि शिवो अहम या कृष्णो अहम अहम ब्रह्माष्टमी आपके जबान पर नहीं आएगी लेकिन ये बात आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी आपका व्यक्तित्व तो शिवमय हो जाएगा कृष्णमय हो जाएगा हम जो भी नाम थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारा व्यक्तित्व परमेश्वरमय हो जाएगा हमारी वाणी हमारे कर्म सर्व कल्याण के लिए होंगे और ऐसा योगी अब सब काम करेगा युद्ध भी करेगा तो कहें के लिए करेगा वो उस समय विश्व कल्याण के लिए करेगा भगवान कहते हैं कि युद्ध से भागने से तुम किसी भी तरह से अच्छा संदेश नहीं दे जैसे आप आपका नैसर्गिक हुआ है कि रक्षा करना देश की आप युद्ध से भागोगे तो आप एक गलत संदेश दोगे कि ताकि आप अगर जन हो तो आपको लोग अनुसरण करेंगे लोग कहेंगे कि जब भी कोई हमला हो भाग लो क्योंकि अर्जुन ने भी ऐसे ही करा था वो भी भाग गया था अपन भी भागो तो इस समय संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी जिस समय आपको किसी ने आक्रमण किया और अर्जुन की तरह भागना पसंद करोगे अर्जुन भागा था हम भी भागें इसलिए वो कहते हैं कि आप योगी हो लेकिन संसार के कल्याण के लिए या लोक संग्रह कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए आपको युद्ध करना है तो युद्ध करना भी लोक संग्रह के लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लोगों की रक्षा नहीं कर सकते क्षत्रिय हो स्वधर्म है रक्षा करना आप रक्षा करना इस वक्त आपका धर्म है उन लोगों की निरीह लोगों की रक्षा अगर आप नहीं करते और भाग जाते हो तो आप क्या संदेश दोगे संसार को कि जब किसी निरीह पर हमला हो तो तुमको भाग जाना चाहिए तो ऐसे किसी गलत संदेश से बचने के लिए हे अर्जुन तुम युद्ध में संयुक्त तो हो जाओ तुम युद्ध करो ये इसका संदेश है और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन अपने परिवार यहाँ तक कि अपने शरीर को भी निहारता है भिन्नता की तरह दृष्टि से निहारता है ये मैं नहीं हूँ मेरा परिवार हो या मेरा धन हो या मेरा खुद का शरीर भी हो और इसको मैं मात्र निहारूँ तो यहाँ पर अभिनव गुप्ता जी एक संग्रह श्लोक में आखिर में कहते हैं कि जब मैं उसे निहारूँ किसको मेरे धन को मेरे परिवार को मेरे पत्नी बच्चों को और मेरे खुद के शरीर को भी मैं निहारूँ यानी उनको भी मैं इस दृष्टि से देखूं कि ये सब संसार का हिस्सा है तो मैं नहीं मैं इससे अलग तो ये विश्व अहंता भाव उत्पन्न कर देता है उस व्यक्ति का संसार में कोई भी बुरा नहीं कर सकता वो अंतिम रूप से ये बात कहते हैं इस अध्याय में कि जो व्यक्ति इस सृष्टि को इस भाव से निहारता है उसका संसार में कोई भी अहित नहीं कर सकता तो आज की अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर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 सतगुरु तद्गुदेव जय सखी सरकार की जय सर्क कर्ुणताय ओं भद्रम कर्णे शृणुयां देवा भद्रम पश्ये माक्षरेजत्र स्त्री रंगस्तुष्वाम सस्थनुभ श्रेमह दें ययुम सहनावत सहनुभ सह वीर कर्वावहे तेजस्वीनातमस्तु म विषावें ओम स्वस्ति न इंद्रो व्रतश्रवा स्वस्ति न पूषा विष्णुदा स्वस्ति नाक्षरियों हरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति